प्रेमचंद की कहानी अनुभव प्रियतम को एक वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि तीन दिन पहले जेट की दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों को शरबत पान से सत्कार किया था मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चित्कार कर रही थी मेरे प्राण धन से जड़े जकड़े हुए लाए गए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 बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों से लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दू कितनी शांत अविचलित तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी ग्लानी विषाद या शोक की छाया भी न थी नहीं उन होठो पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी और मुस्कान थी इस अपराध के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास वाह हि न्याय तेरी बलिहारी है मैं ऐसे हजार अपराध करने को तैयार थी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 हाँ वो मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे मैंने दोनों पत्र फाड़ कर फेंक दिए और फिर उन्हें कोई पत्र ना लिखा हाय है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़कों की तरफ से इतना निर्दय हो जाए अपना ही ससुर अपनी बहु की ओर से इतना उदासीन हो जाए मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है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 वो शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी किसी ने पुकारा मेरे रोएं खड़े हो गए मैंने द्वार से कान लगाया कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था कलेजा धक धक करने लगा वही दोनों बदमाश होंगे क्यों कुंडी खड़खड़ा खट रहे हैं मुझसे क्या काम है मुझे झुंझलाहट आ गई मैंने द्वार ना खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली कौन कुंडी खड़खड़ा खट रहा है आवाज सुनकर मेरी शंका शांत हो गई कितना ढाठस हो गया ये बाबू ज्ञान थे मेरे पति के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया देखा तो एक स्त्री भी थी ये चंद थी ये मुझसे बड़ी थी पहले पहल मेरे घर आई थी मैंने उनके चरण स्पर्श किए हमारे यहाँ मित्र मित्रता मर्दों तक ही रहती है औरतों तक नहीं जाने पाती दोनों जने ऊपर आए ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं बड़े उदार विद्वान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 ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा तो मैं जाकर तांगा ले आऊ देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूं क्या अभी तुम यहीं खड़े हो मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले ठहरो देवी जी ने बोली क्या तांगे लाओगे कै मास्टर साहब घबरा गए हाँ कै एक तांगे पर दो तीन सवारिया ही बैठेंगी संदूक बिछावन बर्तन भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे तो दो लेता आऊंगा मास्टर साहब डरते डरते बोले एक तागे में कितना सामान भर दोगे तो तीन लेता आऊ अरे तो जाओगे भी जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया मैं कुछ कहने ना पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए मैंने सकुचाते हुए कहा बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा हाँ होगा तो अवश्य तुम दोनों जून दो तीन पाव आटा खाओगी कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी सिर में दो तीन आने का तेल डाल लोगी, ये क्या थोड़ा कष्ट है मैंने झेमते हुए कहा आप तो मुझे बना रही है देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़ कहा जब तुम्हारे बाबू लौट आये तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना मेरा घाटा पूरा हो जाएगा अब तो राजी हुई चलो असबाब बांधो खाटवाट कल मंगवा लेंगे मैंने ऐसी सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह ना रखती चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो हमेशा उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था कोई लड़का बालाना था पर मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देखा ऊपर के काम के लिए एक लौंडा रख लिया था भीतर का सारा काम खुद करती इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वो कैसे इतनी हृष्टपुष्ट थी मैं नहीं कह सकती विश्राम तो जैसे उनके भाग्य ही में नहीं लिखा था जेठ की दोपहरी में भी नहीं लेटती थी हाँ मुझे कुछ ना करने देती उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी मगर आठ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्ही दोनों खूफियों को नीचे बैठा देखा मेरा माथा ठनका ये अभागे यहां भी मेरे पीछे पड़े हैं मैंने तुरंत बहन जी से कहा वो दोनों बदमाश यहां भी मंडरा रहे हैं उन्होंने हिकारत से कहा कुत्ते हैं फिरने दो मैं चिंतित होकर बोली कोई स्वांग ना खड़ा करे उसी बेपरवाही से बोली भोंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं मैंने कहा काट भी तो सकते हैं हंस बोली इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते ये सब मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हैं आखिर मैं नौकर शाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ क्या है, क्या ये सब इस तरह मुझे यहां से भगाने पर तुले हुए हैं इससे इन्हें क्या मिलेगा यही तो की मैं मारी मारी फिर कितनी नीची तबीयत है एक हफ्ता और गुजर गया खुफिया ने पिंड न छोड़ा मेरे प्राण सूखते जाते थे ऐसी दशा में यहां रहना मुझे अनुचित मालूम होता था पर देवी जी से कुछ न कह सकती एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए थे मैं बरामदे में थी परवल छील रही थी ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया देवी जी ने बैठे बैठे कहा पहले कपड़े वपड़े तो उतारो मुंह हाथ धो कुछ खाओ फिर जो कहना हो कह लेना ज्ञान बाबू को धैर्य कहा पेट में बात की गंध तक ना पचती थी आग्रह है। देवी कहना हैर बैठा हु है मी चली बहनने मेरा हात पकड लिया मे जोर करणे ज्ञान बाबू मेरे समने ना कहना च इतना सब्र भी ना था कि जरा देर रुक जाते बोले प्रिंसिपल चे मेरी लडाई हो गी देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा सच तुमने उसे खूब ना तुम्हें दिल लगी सूझी है यहां नौकरी जा रही है बेकसूर अब तुमसे क्या कहूँ फिर वही पर्दा मैं कह चुकी ये मेरी बहन है मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती और जो इन्ही के बारे में बात हो तो देवी जी ने जैसे पहली कहा अच्छा समझ गई कुछ खूफियों का झगड़ा होगा पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का जाना स्वीकार ना किया बोले पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं हाकिम जिला से कहा उसने को कर से जवाब तलब करने का हुक्म दिया देवी ने अंदाज से कहा समझ गई प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा की उस स्त्री को घर से निकाल दो हाँ यही समझ लो तो तुमने क्या जवाब दिया अभी कोई जवाब नहीं दिया वहाँ खड़े खड़े क्या कहता देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, सोच सोचना तो जरूरी था देवी जी की त्योरिया बदल गई आज मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा बोली तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता और ना माने तो इस्तीफा दे दो अभी जाओ लौट कर हाथ मुँह धोना मैंने रोकर कहा बहन मेरे लिए देवी ने डांट बताई तू चुप रह नहीं कान पकड़ लूंगी क्यों बीच में कूदती है रहेंगे तो साथ रहेंगे मरेंगे तो साथ मरेंगे इस मरदुए को मैं क्या कहूँ आधी उम्र बीत गई और बात करना ना आया पति से खड़े सोच क्या रहे हो तुम्हे डर लगता है तो मैं जाकर कहूँ ज्ञान बाबू ने खिस आकर कहा तू कल कह दूंगा इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने रात भर मुझे नींद न आई बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते उसका ये आदर राह की भिखारिन का ये सम्मान